आज अपन इस उपनिषद के विषय को ले रहे हैं कुछ वर्षों पहले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो गुरुदेव के आदेश से उड़ाधा को उपनिषद पर जो चर्चा की गई थी उसके कुछ अंश हैं तो उपनिषद की बात करते हैं तो भारतीय विद्या का सिरमौर है यानी भारतीय प्रज्ञा का जो सर्वोच्च गौरव है वो उपनिषद है और ये उपनिषद भारतीय विद्या का गौरव होने के साथ ही विश्व के जो पूर्ण प्रज्ञा है पूरे विश्व की प्रज्ञा है उस प्रज्ञा के भी सिरमो है इको हम ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं और जिस विषय पर चूंकि उस दिन जो चर्चा हुई थी वो वृद्धारणक उपनिषद पे हुई थी तो इसलिए हम बता रहे थे इसमें कि वृद्धारणक उपनिषद का उपनिषद शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है वृद्यारण्यक उपनिषद सर्वकालीन सर्वोच्च सत्ता को निरूपित करने के जिस शैली का उपयोग करता है वह विश्व साहित्य में अद्वितीय है यह व्यक्ति के अंतरतम को रोमांचित कर उसकी प्रज्ञा को उसके इंटेलिजेंस को उत्तेजित कर अत्यंत ऊंचाई पर ले जाता है इस ऊंचाई पर जहां यदि व्यक्ति पर गुरुकृपा हो और उसमें परम सत्य को जानने की प्रबल तड़फ हो तो बिजली इसे कौन जाती है और घटना से घट जाती है ऐसा है वर्धारण उपनिषद यह उपनिषद मानव मनोविज्ञान का घनतम विश्लेषण करता है स्वप्न सुषुप्ति ध्यान का सत्य विश्लेषण करता है तर्क की सीमाएं निर्धारित करता है तथापि कहीं भी अंधविश्वास कही की सीमा में प्रवेश नहीं करता उपनिषद तंत्र का विरोधी भी नहीं है परंतु किसी को विरोध करे बिना अपनी बात सहज भाषा में कहता चला जाता है उपनिषद का आरंभ माइथोलॉजी से होता है यहां स्त्री तथा पुरुष के उद्गम की गाथा अत्यंत रोमांचक तथा विचारोत्तेजक है ऋषि कहता है कि विराट पुरुष ने स्वयं दो कणों में विभक्त किया विराट पुरुष ने स्वयं को दो कणों में विभक्त किया क्योंकि वह पूर्णता के आनंद से पूर्ण पुणत के पूर्णता के आनंद को सापेक्षिकता से समझना चाहता था जैसे हम अपने घर में काफी असुविधाएं महसूस कर रहे हो सकते हैं लेकिन जब लंबी थका देने वाली यात्रा से लौटते हैं तो वही घर हमें बेहद आरामदायक महसूस होने लगता है तो परम सत्ता ने सोचा कि मैं तो पूर्ण काम हूं पूर्ण तप्त हूं तथा पूर्ण कामता का आनंद सदा से उठाता आया इस पूर्णता से कदाचित हटकर तो देखो कि तदनंतर वापस लौटने में कितना आनंद आएगा पूर्णिमा के चंद्र ने चौदह का चंद्र बनना चाहा ताकि पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद ले सके इसलिए विराट पुरुषों ने विराट पुरुष ने पहले पंचभूतात्मक प्रकृति का निर्माण कर उसे दो हिस्सों में बांटा जो बराबर के थे न कोई बड़ा न कोई छोटा एक स्त्री एक पुरुष पाश्चात्य तो जगत मानता है कि आदम की पसली से औरत का जन्म हुआ और जब आधुनिक औरत ने वुमेन लिप की ध्वस दी तो तुष्टीकरण के नाते उसे बेटर हाफ कहने लगा लेकिन वरदान उसे आरंभ से ही पूर्णतर बराबरी का हिस्सा तथा पूरक मानता आया है स्त्री पुरुष पंचभूतात्मक दृष्टि से मूल प्रकृति की दृष्टि से अपने आप में अपूर्ण है एवं एक दूसरे के पूरक हैं पूर्णता की चाह में एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं तथापि पुनः पुनः अपूर्ण महसूस करते हैं क्योंकि हमें भागवत पुराण हमने भागवत पुराण में पढ़ा है कि नारायण ने पंचभूतात्मक प्रकृति से पुरुष की रचना की तथापि उसमें कोई हलचल नहीं हुई फिर नारायण ने स्वयं उसमें प्रवेश किया तब वह शरीर चलाएमान हुआ दादा आप चले गए थे इसलिए दो मिनट की वो बात मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके सामने कि जब ब्रह्म ने सोचा कि मैंने पूर्णता का आनंद तो सदा से लिया है लेकिन इस पूर्णता को अपूर्णता से फिर पूर्णता की ओर आने का आनंद मुझे लेना है पूर्णता का आनंद तो सतत आनंद है लेकिन अपूर्णता से पूर्णता की ओर आने का आनंद कैसे लू तो उस आनंद को लेने के लिए उसने सबसे पहले अपने को अपूर्ण बनाना चाहा। तो उसने अपने आप को दो हिस्सों में बताया एक हिस्सा था पुरुष और दूसरा हिस्सा स्त्री अब पाश्चात्य जो दर्शन है वो ये मानता है कि आदम की पसली से स्त्री का जन्म हुआ ये बाइबल बोलता है कि आदम की पसली से स्त्री का जन्म हुआ और और औरत का जन्म हुआ और जब वह आधुनिक औरत ने स्त्री स्वातंत्र की ध्वस दी तो तुष्टिकरण के नाते उसे बेटर हाफ कहने लगा लेकिन वर्दारणा उपनिषद आराम से ही पूर्णता बराबरी के हिस्से में भरोसा करता है और वो स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का बराबर का पूरक मानता है तो स्त्री पुरुष पंचभूतात्मक दृष्टि से मूल प्रकृति की दृष्टि से अपने आप में अपूर्ण है एवं एक दूसरे के पूरक हैं पूर्णता की चाह में एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं तथापि पुनः पुनः अपूर्ण महसूस करते हैं हमने भागवत पुराण में पढ़ा है कि पंचभूतात्मक प्रकृति से पुरुष की रचना हुई तथापि उसमें कोई हलचल नहीं हुई फिर नारायण ने स्वयं उसमें प्रवेश किया तब वह शरीर चलायमान हुआ अर्थ पंचभूतात्मक रूप से स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक तथा अपूर्ण होकर भी नारायणी स्वरूप से या आत्मिक स्वरूप से वह पूर्ण तथा नित्यानंद है क्योंकि वही मूल प्रकृति का निर्माता या शासक है वही प्रकृति का दृष्टा है दोनों में उसी नारायण का प्रवेश है तो हम पुनः पुनः अपूर्ण महसूस करते हैं क्योंकि क्षणभर को नारायण की झलक मिलते ही आनंद की लहर आती है लेकिन पंचभूतात्मक स्वरूप में अवस्थित होते ही पुनः अपूर्णता का एहसास होने लगता है इंद्रियां थक जाती हैं और यह झलक मिलना भी समाप्त हो जाती है ब्रह्मा के इस खेल का एक अध्याय समाप्त हो जाता है इस दृष्टांत से ऋषि कहता है कि एक संदेश है कि मुक्ति की राह इस शारीरिक एहसास से शुरू होकर अपने नारायणी स्वरूप में अवस्थित हो जाने में है यही अपूर्णता से पूर्णता की ए, का एहसास होना है यह नारणी स्वरूप सदा ही पूर्ण है आनंद दो प्रकार के होते हैं एक पूर्णता का आनंद जो पूर्णानंद है एप्सॉलिट ब्लिस है दूसरा पूर्णता की और अग्रसर होने का आनंद आनंद जिसे पाने के लिए परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की परमेश्वर को भी यह आनंद उपलब्ध नहीं था पूर्णता का आनंद तो उपलब्ध था लेकिन अपूर्णता से पूर्णता की और अग्रसर होने का आनंद उपलब्ध नहीं था इसलिए हम बोलते हैं कि उसने पूर्णिमा के चंड से चतुर्दशी का चंद्र होना पसंद किया तभी तो चतुर्दशी के चंद्र की एक बहुत विशिष्ट महत्ता है कभी गाने में ये आता ना कि चौदहवीं का, का चांद उसकी तुलना चौदवी के चांद से करते पूर्ण पूर्णिमा के चांद से नहीं करते क्योंकि पूर्णिमा के चंद्र में एक उदासी है क्योंकि उसके बाद उसमें और अधिक पूर्ण होने की कोई गुंजाइश नहीं लेकिन उसमें पूर्ण गुंजाइश है कि उसमें आप क्षय पूर्णिमा के चंद्र में एक उदासी है कि क्षय की आकांक्षा की उदासी कि आगे क्षय हो सकता है लेकिन चतुर्दशी के चंद्र में हमेशा एक उत्साह है एक उमंग है पूर्णता की और अग्रसर होने का और पूर्णता के करीब पहुंचने का उत्साह है तो आनंद दो प्रकार के होते हैं एक पूर्णता का आनंद जो पूर्णानंद है और एप्सॉलिस है और दूसरा पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद याज्ञवृत्त ऋषि ऑपरेशनिक समय के महानतम दार्शनिक हुए हैं जनक की सभा में उनके कई ऋषियों से महानतम संवाद हुए हैं उनमें गार्गी नामक वचकनु ऋषि की पुत्री से हुए संवाद विश्व प्रसिद्ध है याज्ञवल्क ऋषि किसी भी तार को पकड़कर उसके मूल अर्थात ब्रह्म तक ले जाने में कुशल थे जो हम बात करते कहीं से भी चलो यात्रा अंत में के? अगर पूर्णता के चाह लिए और बिना किसी बायस के बिना किसी पूर्वाग्रह की अगर यात्रा चलेगी तो उसी केंद्र पर पहुंच जाएगी तो यार्गोल ऋषि किसी भी तार को पकड़कर उसके मूल अर्थात ब्रह्म तक ले जाने में कुशलतम थे तब जनक की सभा में गार्गी ने पूछा कि जब संसार जल से ओतप्रोत है तो है या केवल जल किससे औतप्रोत है तब ऋषि कहते हैं कि गार्गी जल वायु से उत्प्रोत है पुनः गार्गी उत्तर के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है ऋषि तो वायु किससे औतप्रोत है ऋषि कहते हैं कि हे गार्गी वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है गार्गी, गार्गी पुनः प्रश्न के पीछे खड़ी हो जाती और कहते है कि है, कि हे ऋषि और फिर अंतरिक्ष किससे ओतप्रोत है ओतप्रोत का मतलब होता है अंग्रेजी में परवेट करना है hmm. ना उसमें अपन कहते हैं प्रभु कण कण में है तो इसका मतलब है कि ही हैज परवेटेड एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स कण कण में है तो हम यह बनते हैं कि जैसे जल वायु से उत्प्रोत है है ना? जल वायु से प्रविष्ट है और वायु अंतरिक्ष से प्रविष्ट है तब वो ऋषि कहता है कि, कि हे गार्गी अंतरिक्ष गंधर्व गंधर्वलोक से उत्प्रोत है से है ना? सेलेस्टियल मिंस्ट्रेल से उत्प्रोत है तब गार्ग की पुष्टि है कि है ऋषि और गंधर्वलोक तो ऋषि कहता है कि सूर्यलोक से फिर गार की पुष्टि और सूर्यलोक तो ऋषि कहता है चंद्रलोक से ये उत्तर-उत्तर हम केंद्र की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जो उपनिष्ठित भाषा है उस समय की जो हम उत्तर-उत्तर हम कहां से चले पृथ्वी से पृथ्वी क्या है परिधि मोस्ट जिसको बोलते हैं सबसे मोटा एलिमेंट है मोस्ट एक्स्ट्रावर्ट है साफ साफ दिखाई देता है जिसमें कोई छिपावट नहीं और सारे महाभूत उसमें छिपे हुए हैं तो वो मूल पद है, तो वहां से हम चले तो ऋषि कहता है चंद्रलोक से फिर गार्गी पुष्टि और चंद्रलोक तो ऋषि कहता है नक्षत्रलोक से अब यहां पर मैं समझा कि चंद्रलोक है ना मन का प्रतिनिधित्व है और वायु प्राण का प्रतिनिधि करते हम उस तरह से भी चल सकते हैं कि हमारे यज पिंडे तत् ब्रह्मांड बोलते हैं जो कुछ ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में भी है तो ऋषि कहता है कि चंद्रलोक नक्षत्र लोग से ओतप्रोत है फिर गार्गी कहती हे ऋषि फिर नक्षत्र लोग किससे औतप्रोत है नक्षत्र लोक कर्म को बोलते तो ऋषि कहता है कि हे गार्गी वह देवलोक से ओतप्रोत है फिर गार्गी पूछती है कि हे ऋषि फिर देवलोक किससे होतप्रोत है तो ऋषि कहता है कि हे गार्गी वह इंद्रलोक से होतप्रोत है फिर गार्गी पुष्टि और इंद्रलोक तो ऋषि कहता है कि प्रजापति लोक से यानी कि कॉस्मिक पर्सन से ब्रह्मा से होप्रोत है फिर तो तो तो तो गार्गी कहती है और प्रजापति लोक किससे ओतप्रोत ऋषि कहते हैं कि हिरण्यगर्भ गर्भ से यानी ब्रह्मलोक से इसको बोलते हैं गोल्डन वम हिरण्यगर्भ, सोने का गर्भ इससे उत्प्रोत है तो गारगी कहती है, और हिरण्यगर्भ, आप गारगी पूछ तो लेती है अपनी नारी सुलभ बाल सुलभ वाचालता से लेकिन ऋषि गंभीर हो जाते हैं इसके आगे वाणी जाती नहीं और यह लड़की क्या पूछ रही है तब ऋषि विश्व प्रसिद्ध संवाद कहता है, आ, वो कहते हैं कि हे लड़की अपने तलाश को विराम दो गारगी वरना तुम्हारा सिर धर्शा लग जाएगा दुनिया भर के विद्वान कहते हैं कि याज्ञवल्क इससे बेहतर उत्तर नहीं दे सकते इससे बेहतर कोई उत्तर ही नहीं था क्योंकि अब तुम ब्रह्म के आगे भी अगर जानना चाहो अगर तुम जैसे आप कहते हो तो तुम्हारे पिताजी कौन तुमने नाम बताए फिर उसके पिताजी कौन उसके पिताजी कौन अब वो वो हम परम पिता तक पहुंच जाए अगर सबके नाम और पूछे फिर उसके पिताजी कौन तो उसको पूछने के पहले वो केवल बोल देता इसके बाद अगर है लड़की तेने एक भी प्रश्न पूछा तो तेरा सिर्फ धर्म से अलग हो जाएगा अब इसमें एक और प्रसिद्ध इसमें एक और प्रसिद्ध संवाद है याग्ञवल को उद्दालक ऋषि का यह अभी जो अपने गार्गी का गार्गी का एक और नाम है मैत्रेयी मैत्रेयी भी बोलते हैं गार्गी भी बोलते हैं वाचक ऋषि की पुत्री थी और अत्यंत विद्वान थी लेकिन बाल स्वलोक वाचलता थी उसमें नारी स्वलोक सहजता थी और इस सहजता से प्रश्न पूछते पूछते पूछते ब्रह्म तक पहुंच गई लेकिन ब्रह्म के बाद में पूछते थे उसको पहले उसने ऋषि ने चेता दिया अब अगर लेकिन तेने एक भी प्रश्न इसके आगे किया है तेरा सिर्फ धड़सा अलग हो जाएगा अब एक समाज और प्रसिद्ध है याज्ञवल को और उद्दालक का समाधान यह बहुत वैज्ञानिक आधारों पर आधारित है यह समाधान इसलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि उसमें वो बातें बताई गई हैं जो हम आज के विज्ञान में पढ़ते हैं जो आज का जो अंतरिक्ष विज्ञान है पार्टिकल साइंस है उसकी बात इसमें बहुत अच्छी तरफ वह है याज्ञवल को उद्दालक संवाद उद्दालक उस समय के जनक के समय के एक विशिष्ट ऋषि थे जो बहुत ज्ञानी थे लेकिन उस समय में यह तय है कि याज्ञवल की बराबरी कोई ऋषि नहीं करता ज्ञान में का सर्वोच्च थे तो उद्दालक कहते हैं कि हे है याज्ञवल्क मध्य देश में हम पतंजल काल के घर पतंजल काव्य के घर पर रहकर पढ़ाई करते थे मतलब उन्होंने अपना यहां से शुरू किया अपना सवाल कि हे अज्वलक मदर देश में हम पतंजलि काप्य के घर पर रहकर पढ़ाई करते थे उनकी पत्नी में एक गंधर्व का आवेश आता था तब ने उस गंधर्व से पूछा कि तुम कौन हो उसने कहा मैं अथर्वण का पुत्र कबंद हूं गंधर्व ने पूछा काप्य क्या तुम जानते हो कि सूत्र से यह जीवन आने वाला जीवन दर जीवन तथा सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अब कौन पूछता है वो गंधर्व जिसने उनकी ऋषि की पत्नी में प्रवेश किया था और वो पूछता है कि काप्य काप्य ने उस ऋषि को पूछता है कि काप्य क्या तुम जानते हो कि सूत्र से यह जीवन आने वाला जीवन और जीवन दर जीवन सभी एक दूसरे से जुड़े हैं तो पतंजलि काप्य ने कहा कि श्रीमान मैं नहीं जानता तब कबंध ने कहा कि क्या तुम अंतर्यामी को जानते हो जो इस तथा आने वाले जीवन को तथा जीवन जीव को भीतर से नियंत्रित करता है जो तो सूत्र तथा अंतर्यामी पर ध्यान कर उसे जानता है वह ब्रह्मा को जानता है उद्दालक कहते हैं कि मैं सूत्र को तथा अंतर्यामी को जानता हूं तुम नहीं जानते तो गायों को कैसे ले जा सकते हो इसके पहले शायद इसका थोड़ा सा प्लूट जानना जरूरी है कि जब जनक जी के दरबार में उन्होंने घोषणा की थी कि जो ब्रह्म को जानता है वो इन एक हजार गायों को दूध देने वाली एक हजार गाय हैं जिनके सिंह पर सोना मढ़ा है मतलब दो हजार सिंह हैं जिनके ऊपर सोना मड़ा हुआ है यह सभी गायों का मालिक हो जाएगा वो सब गायों को ले जा तो याग्ञ बोले ऋषि आए और अपने शिष्यों को बोले चलो ये समझेरोन गायों को ले जाओ अपने आश्रम में ले चलो अब उस समय में सबसे पहले चुनौती दी थी यार गार्गी ने कि नहीं ऋषि ये गायों को नहीं ले जा सकते पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो आप उसके बाद में फिर दूसरी बार ये उदालक ऋषि ने चुनौती दी यानी आप कैसे गायों को ले जा तो इसलिए यहां पर नहीं तो अपने को संदर्भ समझ में नहीं आया तो बोल मैं उस ब्रह्म को जानता उद्दालक ऋषि बोलते हैं अगर तुम नहीं जानते तो फिर गायों को कैसे ले जा सकते याग्ञवल कहते हैं कि हां उद्दालक मैं सूत्र और अंतरयामी को जानता हूं उद्दालक कहते हैं कोई भी मूर्ख कह सकता है कि मैं जानता हूं तुम इस सत्य का निरूपण करो तब याज्ञवल के कहते हैं कि वायु यानी प्राण ही वह सूत्र है फिर वो कहता है कि अच्छा अब अंतर्यामी को निरूपित करो तो याज्ञवल का कहते हैं जो धरती पर रहता है लेकिन धरती के भीतर रहता है धरती जिसका शरीर है लेकिन धरती उसे नहीं जानती वही तुम्हारा अपना आत्मा अंतर्यामी है अंतर्यामी का कोई शरीर नहीं होता सभी के शरीर उसी के होते हैं वह कभी दिखाई नहीं देता लेकिन वह सबको देखता है वह किसी के द्वारा सुना नहीं जाता लेकिन वह सब सुनता है वह किसी के द्वारा जाना नहीं जानता लेकिन वह सब कुछ जानता है वही अंतर्यामी वही अंतर्यामी है जिसे हम इंटरनल रूलर कह सकते हैं रूरल भीतर से शासन करने वाला वही सबका आत्मा है और सब कुछ बदलता है नष्ट होता है मात्र वह सबको देखता हुआ अपरिवर्तित रहता है जिसके सापेक्ष समय बीतता है जिसके सापेक्ष उम्र बहती है जिसके सापेक्ष ही अंतरिक्ष का विकास अथवा संकुचन होता है और जिसके सापेक्ष ही सारे परिवर्तन होते हैं वह निरपेक्ष अपरिवर्तनी साक्षी ही परम सत्ता है वही ब्रह्म है और वही अंतर्यामी है यह कहने बोला याग्ञवल ऋषि ने उदालक ऋषि के प्रश्न के जवाब में कि मैं भी जानता हूं कि प्राण वो तार है जो एक जीवन से दूसरे जीवन दूसरे जीवन से जीवन दर जीवन एक दूसरे को जोड़ता है यानी प्राण वो वायु है जो एक दूसरे को जोड़ती है और ब्रह्मा का अंतरयामी का उसने कितना सही निरूपण किया अगर हम इसको थोड़ा सा विश्लेषण करें समझें तो बहुत ही सुंदर अंतर्यामी का कोई शरीर नहीं होता लेकिन सभी शरीर उसी के होते हैं वह कभी दिखाई नहीं देता लेकिन वो सबको देखता है किसी के द्वारा सुना नहीं जाता पर वह सबको सुनता है वह किसी के द्वारा जाना नहीं जानता लेकिन वह सब जानता है वही अंतरामी है और वही सबका आत्मा है और सब कुछ बदलता है नष्ट होता है लेकिन मात्र वह अपरिवर्तनीय रहता है वह कभी नहीं बदलता जिसके सापेक्ष समय बीतता है जिसके सापेक्ष उम्र बहती है जिसके सापेक्ष ही अंतरिक्ष का विकास अथवा संकुचन होता है और जिसके सापेक्ष ही सारे परिवर्तन होता है, वह निरपेक्ष अपरिवर्तनीय साक्षी ही परम सत्ता है यह बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हालांकि एकदम हर किसी के काम अपने अपने दिमाग में ठीक से नहीं बैठती ये बात लेकिन जो सापेक्षता की बात की थी कि अंतरिक्ष के बगैर समय की कोई अवधारणा नहीं आज एंस टी ने सिद्ध करी बात वो बात ग्रहधारण को में इसी तरह बताए कि जिसके सापेक्ष समय बहता है जिसके सापेक्ष अंतरिक्ष बनता है और सिकुड़ता है जिसके सापेक्ष सारी सृष्टि बनती है और सिव करती है अनेक उस बिंदु के ही आसपास सब कुछ सृष्टि नाचती है डोलती है वापस सिकुड़कर उसमें सामा जाती है लेकिन वो खुद अपरिवर्तनीय रहता है अपने आप में पर, क्यों? कि जीरो डायमेंशन में कभी परिवर्तन नहीं आता जो परिवर्तन आते हैं आसपास में जितना भी फैला रहा होगा या रूप होगा उस रूप में परिवर्तन आएगा लेकिन जो अरूप है उसमें परिवर्तन कैसे आएगा जो अजन्मा है वो कैसे नष्ट होगा तो दारणा कहता है मृत्यु की मृत्यु कौन है मृत्यु किससे डरती है आ, आत्मा ही मृत्यु की मृत्यु है ऋषि बता रहे हैं आत्मा ही मृत्यु की मृत्यु है आत्मा से ही मृत्यु डरती है जैसे रामकृष्ण ने कहा था कि मैंने नींद को सुला दिया कुछ समय के अंतराल से गार्गी पुनः उठ खड़ी होती है और पूछती है कि हे विद्वान ऋषियों में याज्ञवल से दो प्रश्न करूंगी ताकि वे उन दोनों के सही उत्तर दे देते हैं तो तुम में से कोई भी उसे कोई नहीं हरा सकता सभा सब, सदों क्या आप सबकी अनुमति है तो सभी सभा सब, सब, सदों ने सहमति दी कि हे गार्गी तुम जो प्रश्न चाहे पूछो तो गार्गी याज्ञवल्क को संबोधित करते हुए कहती है कि हे याज्ञवल्क मैं तुमसे दो प्रश्न रूपी नुकीले बाणों से प्रहार करना चाहती हूं क्या तुम तैयार हो हां गार्गी पूछो याज्ञवल्क ने कहा गार्गी पूछती है जो स्वर्ण से ऊपर और पृथ्वी से नीचे है जो स्वर्ग से ऊपर और पृथ्वी से नीचे है किससे औप्रोत है जो स्वयं पृथ्वी एवं स्वर्ग है जो था है और रहेगा बताओ वह क्या है प्रश्न को फिर से सुन लो जो स्वर्ग से ऊपर और पृथ्वी से नीचे है और किससे ओतप्रोत है जो स्वयं पृथ्वी एवं स्वर्ग है जो था है और रहेगा बताओ वह क्या है तब ऋषि कहते हैं कि सुनो गार्गी जो स्वर्ग से ऊपर पृथ्वी से नीचे दोनों के बीच भी था है और रहेगा तथा वही पृथ्वी एवं स्वर्ग का स्वरूप भी है वह अव्यक्त अंतरिक्ष है और ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्यक्त है वह अव्यक्त अंतरिक्ष में ही स्थित है तथा उसी अव्यक्त अंतरिक्ष का स्वरूप है तो मतलब अनमैनिफेस्ट स्पेस विभाग के वालकर ने दूसरे प्रश्न के लिए जगह छोड़ दी अगर वो अंतिम प्रश्न बहुत इतनी इंटेलिजेंस बात रही है कि उसने एक बात बताना छोड़ दी इसमें उसको मालूम था कि एक और प्रश्न आने वाला है चूंकि उसने ये बोला था एक प्रश्न पूछूंगी ऐसा नहीं बोला था उसने क्या बोला था दो प्रश्न पूछूंगी तो वह समझ गया था कि मैंने अंतिम बात अगर बोल दी तो दूसरे प्रश्न में, में मेरे लायक बोलने लायक कुछ भी न जाएगा इसलिए उससे जान के बात अधूरी छोड़ दी कि दूसरा प्रश्न के जवाब मेरे को दूसरी बात बोल दी अगर मैंने दूसरे पूरी बात ये पहली बार में बोल दी तो दूसरी बार मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा सारा खजाना खाली हो जाएगा मेरा इसलिए वो पहली बार में इतनी बात बोली उसने कि वो पृथ्वी तथा स्वर का जो स्वरूप है वह भी अंतरिक्ष है और ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्यक्त है वह अव्यक्त अंतरिक्ष में ही स्थित है तथा उसी अव्यक्त अंतरिक्ष का स्वरूप है अब चतुर्याज्ञ वल्क ने दूसरे प्रश्न के लिए जगह छोड़ दी चूंकि अंतिम प्रश्न वह ब्रह्म का ही होना था उसको माना था कि इससे अंतिम प्रश्न तो ब्रह्म के स्वर किसी का हो ही नहीं सकता तो अंतिम प्रश्न ब्रह्म का ही होना था अतः ऋषि ने ब्रह्म के बाद सबसे विरल वस्तु अंतरिक्ष को ही चुना वह ठीक भी था क्योंकि गार्गी ने दो प्रश्न पूछने की अनुमति ली थी वर्तमान पार्टिकल फिजिक्स इस तथ्य को एक्सप्लेन कर चुका है कि अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटान सभी अंतरिक्ष से वहप्रोत है तथा यह सभी अंतरिक्ष और ऊर्जा के संयोग से बने हैं पदार्थ शक्ति है और ऊर्जा इसके से और टूट प्रथम प्रश्न के उत्तर से कार्य संतुष्ट थी उसने ऋषियों उसने ऋषि को प्रणाम किया तथा अपना दूसरा और अंतिम सबसे कठिन प्रश्न किया अव्यक्त अंतरिक्ष किससे और है बाय वाट इज दी अनमैनिफेस्ट स्पेस प्रवाइडेड बड़ा ही विकट प्रश्न था अंतरिक्ष सब कुछ को ओतप्रोत करने के बाद भी सभी का स्वरूप होने के बाद भी आखिर एक निष्क्रिय वस्तु ही तो है तो उसके पीछे क्या खड़ा है व्हाट इज बिहाइंड स्पेस विच इज दप्टलर देन स्पेस यानी अंतरिक्ष से भी महीन क्या है ये सिद्धांत है भौतिक शास्त्र का भी और आध्यात्म का भी जो जितना महीन वो उतना विस्तृत हमको अंतरिक्ष सबसे ज्यादा विस्तृत अगर कोची दिखाई देता अंतरिक्ष दिखाई देती तो वो महीन है लेकिन अंतरिक्ष से भी महीन क्या है क्या है जो अंतरिक्ष को भी ओतप्रोत करके रखा हुआ है तो भारतीय सप्टलर देन स्पेस जो अंतरिक्ष से भी महीन है जो अंतरिक्ष को भी ओतप्रोत कर सकता है गार्गी को लगा कि प्रश्न का उत्तर दिया जाना संभव ही नहीं है ना क्योंकि अंतरिक्ष से महीन सप्टलर एंटिटी मात्र ब्रह्म है और जब अव्यक्त अंतरिक्ष व्यक्त या प्रदर्शित किए जाने योग्य नहीं है तो फिर उससे भी विरल ब्रह्म को निरूपित किया जाना असंभव है अगर याज्ञ वल्क उत्तर नहीं देते तो न्याय शास्त्री जी की सभा सभासद ये वक्ता वे कहते हैं कि अप्रतिपत्ति यानी नॉन कॉम्प्रिहेंशन यानी याज्ञवल्क को, को ब्रह्म समझ में नहीं आया अगर वो नहीं बोलते तो वास्तव में मौन इसका ठीक जवाब होता लेकिन वहां के सभा सबों तो के बाद समझ में नहीं आती और वो तो कहते थे इनको ब्रह्म समझ में नहीं आया और अगर वो बोलते तो फंस जाते क्योंकि अव्यक्त अंतरिक्ष से भी महीन को व्यक्त करना जीवान की सीमा के बाहर है अब वो मतलब प्रश्न उन्होंने इस तरीके से ट्रैप करने के लिए पूछा था कि वह अगर उत्तर दे तो फंसे उत्तर नहीं दे तो फंसे उत्तर दे तो भी फंसेगा याज्ञ बल को ब्रह्म समझ में नहीं आया और यदि ऋषि व्याख्या करने बैठ जाए तो न्याय शास्त्र कहेंगे कि विपरीत प्रतिपत्ति है ना यानी कॉन्ट्राडिक्शन अतः बोले तो हारे और ना बोले तो हारे गार्गी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था लेकिन लेकिन ऋषि याज्ञ बल तैयार थे हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा जानदार कैरेक्टर और कोई नहीं अपनी विशिष्ट शैली में ऋषि कहते हैं वो गार्गी ब्रह्मविद कहते हैं यह न विशाल है न सूक्ष्म न लंबा है न छोटा न रंगीन है न रंगहीन न छाया रूप है न अंधेरा है न प्राण रूप है न अंतरिक्ष रूप है न संबद्ध है न रस न गन न कर्मेंद्रियों से युक्त है ना ज्ञानेन्द्रियों से युक्त न उसका कोई प्राण है न मुंह न उसका कोई भीतर है न उसका कोई बाहर न वह किसी को खाता है न उसे कोई खाता है अतः याज्ञ ने नकारात्मक भाषा का प्रयोग कर वेदांत की सर्वोच्च प्रज्ञा का वर्णन कर दिया था और तभी से वहीं से एक नीति नीति की भाषा शुरू हुई कि ब्रह्म को अगर आप समझना है ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं करके ब्रह्म को डायरेक्ट आप नहीं कह सकती है क्योंकि वहां पर कोई शब्द नहीं पहुंचता उसका वर्णन करने में कोई भी वाणिज्य सक्षम नहीं है इसलिए आप सबको नकारात्मक भाषा से उसने तो इसलिए कि ये भी नहीं वो भी नहीं वो खाता भी नहीं किसी को और कोई खुद भी नहीं खाया जाता तो इस तरह की भाषा से उसने नकारात्मक भाषा से उसका वर्णन कर दिया ब्रह्म को डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही नहीं जो उसको ये कह सकते कि ये ऐसा है ऐसा पहचानोगे तो लाल रंग का दिखाई देगा जब उसमें यह एसिड डालोगे तो ऐसा रंग निकलेगा उसमें से ऐसा तो कुछ है ही नहीं क्योंकि उसके डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो है जैसे हल्दी को बोले कि हल्दी के अंदर तुम नमक डाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा और उसमें एसिड डाल दोगे तो उसका रंग बदल के लाल हो जाएगा इस तरह की बात हम पदार्थों के लिए कर सकते हैं लेकिन ब्रह्म के लिए तो नहीं कर सकते इसलिए उसके डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो ही नहीं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं उसी को फिजिकल प्रॉपर्टीज है ही नहीं तो उसको बताओगे कैसे तो इसलिए ब्रह्म के चूंकि डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो है नहीं न ही वर्णन संभव है क्योंकि वो ताकेला है तो उसकी तुलना किससे करोगे तुलनात्मक वर्णन नहीं संभव है क्योंकि वह अद्वितीय है अतः नेति नेति की भाषा ही, से ही उसका वर्णन संभव है ऋषि आगे कहते हैं कि वो गार्गी उसी के भय से चांद तारे सूरज पृथ्वी एक नियम में बनकर काम करते हैं समय भी एक नियम में बनकर व्यतीत होता है और ब्रह्मांड में सभी व्यक्त को विश्लेषण करने पर अनंत अंतरिक्ष आकाश ही हाथ लगाता है यानी सब कुछ आकाश में विलीन हो जाता है तो आकाश किसमें विलीन होगा वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है गार्गी आकाश अक्षर में विलीन होगा आकाश अक्षर में विलीन होगा इसी को बोलते हैं स्पेस टाइम कंटिन्यूएशन जो जिसका एक्सप्लेनेशन 1925 में आनस्टिन ने किया था स्पेस टाइम कंटिन्यूम वही बात इसके अंदर वो पहले से बताई हुई गई स्पेस टाइम कंटिन्यूम की बात इसमें बताई गई तो यावल और जनक संवाद है कि प्रश्न क्यों आए हो गए लेने या वार्ता वार्ता वार्ता सुनने याद केवल के, के जनक संवाद है ना तो प्रश्न कि क्यों आए हो गायन को ले जाने के लिए आए हो या वार्ता सुनने तो उत्तर दोनों के लिए ऋषि पूछते हैं कि राजा तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें क्या पढ़ाया ध्यान करने को क्या दिया उत्तर अग्नि वो कहता है कि अधूरा ज्ञान है तो राजा मुझे तुम ज्ञान दो भय मुक्ति जरूरी है तनाव मुक्ति जरूरी है धर्म में भी भय है ईश्वर का डर है मेलिफिक प्लेनेट का डर है कूर ग्रहों का डर है लेकिन उपनिषद धर्म की वह राह है जहां भय के लिए जगह ही नहीं है भय ही वह कारण नहीं है कि लोग उचित व्यवहार करते हैं अपने कर्तव्य को करते हैं ये प्रश्न जनक करते हैं ऋषि कहता है कि नहीं भय को गुणों का दर्जा मत दो देखो इस उपनिषद की प्रज्ञा में कितनी बढ़िया बात कि जब आप उच्चतर स्तर पर ज्ञान के पहुंचते हो है ना? तो भय को हटा देते और जब भय को हटाते हैं तो हमारे विधियों को भी हम हटा देते हम क्या भयभीत होते हैं अब हम इतने समय से ये उपास करते हैं ये उपवास हम छोड़ देंगे तो हमको पाप लगेगा है ना अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको दोष लगेगा या हमको इस मुहूर्त में काम नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा या हम इस समय में अगर ब्रह्म काल में नहीं उठेंगे तो शायद हमारा प्रयोजन सफल नहीं होगा दिन अच्छा नहीं जाएगा इस तरह हम एक विधि निषेध में बांध बन जाते हैं अपने आप को एक काल में अपने आप को बांध हैं लेकिन उपनिषदिक प्रज्ञा कहती है कि ये सब कुछ छोड़ने लायक त्याज है काल की बात विधियों की बात सभी बात इस सब से ऊपर है क्योंकि भय एक सीमा तक काम करता है लेकिन भय कभी आपको ज्ञानी नहीं बना सकता भय आपको सही राह पर चलने के, के लिए मजबूर कर सकता है लेकिन सही राह पर चलना आंतरिक प्रज्ञा की बात है आंतरिक समझ की बात है सही राय पर चलने के लिए भय की जरूरत थी निर्भय होकर ही आदमी ब्रह्मों को समझ सकता है भयभीत तो व्यक्ति ब्रह्मों को नहीं समझ सकता तो इस तरीके से एक छोटा सा एक व्याख्यान था वो जो आज कागज हाथ में लगे तो चलो इस चीज को अपन पढ़ लें तो बड़ी और विचार तो बातें हैं उसमें और विचारणी बातें हैं तो उसमें अपन कहीं कभी कभी और भी ऐसी कुछ चीजों बीच बीच में चर्चा करेंगे उसने अपन जैसे चाहते थे कि अपनी का के अगले कुछ लोगों को समझना तो अभी चूंकि समय हमारे पास पर्याप्त बचा है आपने ऋषि अष्टावक्र का भी हाँ वो अष्टावक्र कभी जनक से संबंध जोड़ा जाता है जो अष्टावक्र जनक के गुरु थे लेकिन वो बालक स्वरूप थे तो अष्टावक्र का जनक संवाद वो अष्टावक्र गीता में मिलता है वो भी बिल्कुल उपनिषद की तरह बिल्कुल सीधे सीधे भाषा में ब्रह्मा के बारे में वो किसी की राह को काटते नहीं जैसे उपनिषद में क्या है खासियत किसी का विरोध नहीं करेंगे जैसे अधिकतर देखें तो तर्क से हम इसका विरोध उसका विरोध अपनी बात सीधे सीधे बता अष्टावक्र में ऐसे क्या था कि ब्रह्म का निरूपण एकदम सीधे सीधे भाषा में बताया जाता कि ये ऐसा ऐसा है बस बात खत्म ये हमारे कर्तव्य है ये हमारे ब्रह्म को समझने की राह है और इस तरीके से करना है किसी भी विरोध विरोध ने कोई तर्क तर्क कुछ नहीं सीधे सीधे अपनी बात के तो वो वो तो कहानी सुनी थी पता है तुमको किस तरीके से के उसमें जाते हैं जहां पर शास्त्रार्थ चल रहा था तो जनक के दरबार की बहुत सारी बातें हैं जो वो करीब करीब बताते हैं कि हर वर्ष ही इस प्रकार का जैसे मेला लगता है ना ऐसा वो वहां पर वो शास्त्रार्थ का वो लगाते थे एक मेला लगाते थे जहां पर दुनिया भर के ऋषि ज्ञानी लोग इकट्ठे होते थे और वहां पर एक बहुत विशाल पुरस्कार रखते थे उन लोगों के लिए और उसी समय का यहां केवल का संवाद है उसी में वृद्धान जो प्रश उसी काल का बताते हैं चक्र पर भी किसी दिन अपन चर्चा करेंगे है ना बाकी है ना ये बहुत विचार भी होते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं ये सब तो बातें क्योंकि तो उन्होंने जिस तरीके से जिस विद्वता के साथ में बातें कही वो बातें निश्चित रूप से अपन ऐसा कर सकते हैं कि महीने में सब चार गुरुवार चल रहे हैं। हाँ उसके अलावा किसी एक दिन जब आपको समय हो हाँ। उसे एक अलग विषय पे हाँ वो हो जाए हाँ वैसा भी कर सकते हैं हाँ। वैसा भी कर सकते हैं और अपन को अभी एक जनरल प्रोग्राम भी रखने के सोचे गए हैं कि फरवरी में एक रख लें जनरल पब्लिक को अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा हर करते हैं तो एक तारीख फरवरी की तय कर लेंगे अपन वो शादी वादियों के ज्यादा समय नहीं हो और सभी सब शादियां यार उपस्थितियां या नहीं अपने चाहते हैं ऐसे कोई लग्न शराब वगैरह नहीं हो ऐसे दिन देखेंगे जैसे अभी अपन तय कर लें थोड़ी देर बाद में तय कर लेंगे कैलेंडर लेके जो लग्न शराब वगैरह नहीं हो ऐसे तिथि आए जहाँ पर अधिक उपस्थिति हो सके पब्लिक को इस चीज की अवेयरनेस देने के लिए स्थापना दिवस मना लेंगे हाँ उसके रूप में मना लेंगे अपने स्थापना दिवस के रूप में मना लेंगे अभी अपन ने इसमें सत्रह सूत्र पढ़े हैं अभी तक इस पंधकारि काम में और अपन उसको अगला सूत्र लेते हैं जितना हो सके आज उतना समय ज्ञान गेय स्वरूपिण्या शक्तया परमायुत पद द्वय विभूर भाति यदन तदन्यत्र तू चिन्मया इसका अपन थोड़ा सा व्याख्या इसके समझ लेते हैं ज्ञान गेय स्वरूपिण्य अब हम किसकी बात कर रहे हैं संविध की बात कर रहे हैं या उस चेतना की बात कर रहे हैं कि वो चेतना की जो शक्ति है वो किस रूप में संसार को व्यक्त करती हमको तो सारा संसार शक्ति का स्वरूप है और शक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है आप कहीं से शुरू हो जैसे उपनिषद भी वही बात कहता है और हमारा ये भी ये की बातें करते हैं कि किसी भी पदार्थ को ले लो किसी भावना को ले लो किसी विचार को ले लो और उसके सत्य की खोज करने चले अपन तो अंतिम रूप से उसी केंद्र पर पहुंचे लेकिन शर्त यह है कि जो सत्य की खोज करें वो बिना किसी पूर्वाग्रह के हो तो ज्ञान गे स्वरूपिण्य शत्रिया परमायुत ज्ञे का मतलब होता है जिन चीजों की हम जानकारी लेते हैं कैसे चीजों की जानकारी लेते हैं ये टेबल है ये कुर्सी है ये व्यक्ति है ये आश्रम है मकान है दीवाल है ये देश है तो हमारे आसपास अनगिनत चीजें हैं ये सब क्या है ये तो हम जब जागृत अवस्था में होते हैं तो शक्ति का स्वरूप होता है ये वस्तु है तो जाने जाने लगा वस्तु है वस्तुओं वस्तु में विचार भी आ गए वस्तुओं में दिखने वाली वस्तुएं भी आ गई वो भी आ गई जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन इंद्रियों के किसी और तरीके से हम उनको पकड़ते हैं चाहे वो फिर माइक्रोवेव हो चाहे रेडियो हो चाहे गर्मी हो सर्दी हो तो बाहर से जो कुछ हमारी इंद्रियां पकड़ती हैं जिन चीजों को उन सब चीजों के रूप में गे रूप में शक्ति प्रकट होती है किस समय जब हम जागृत अवस्था में तो उस रूप में हमको शक्ति के दर्शन ये क्यों बताया जा रहा है जब हम ये समझेंगे कि शक्ति हमारे सामने किस रूप में है तब हम उसमें शक्ति के दर्शन कर सकेंगे तभी तो उसमें फिर शिव के दर्शन होंगे क्योंकि जब हमारी दृष्टि बदलेगी उसके बाद ही तो अवैध की दृष्टि पैदा होगी तो हम उसका विश्लेषण करके बताते हैं कि हमको जो कुछ जागृत अवस्था में दिखाई दे रहा है या इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी पकड़ में आ रहा है वो सब कुछ क्या है शक्ति का स्वरूप है तो तो ये क्या है ज्ञ रूप में ना? और ज्ञान रूप में कब होता है जब हम देखते जब स्वप्न देखते हैं तो शक्ति किस रूप में हमारे सामने रहती ज्ञान के रूप में उस वक्त तो वस्तुएं नहीं है लेकिन वस्तुओं का ज्ञान तो है उसमें कुर्सी भी सपने में दिखाई देगी उसमें कई बंदूक भी दिखाई देगी तो कहीं कार भी दिखाई देगी जंगल भी दिखाई देगा शेर भी दिखाई देगा पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाई देगी जो कुछ हम जागृत अवस्था में देखते हैं वही चीजें हमें स्वप्न अवस्था में उन गे चीजों की अनुपस्थिति में दिखाई देती है तो यह हमने जैसे एक बार अपने शिवसूत्र में पढ़ा था कि इन सब चीजों की हम रचना अपनी चेतना से करते हैं तो वो जो हमारे ज्ञान के रूप में है वह हमारे हमें स्वप्न में दिखाई देती है तो ज्ञान गेय स्वरूपिणिया शक्तया परमायुता पदद्वय विभुर भाती तदंत्र तो और इन दो पदों यानी जागृत और स्वप्न इनसे तद तदन्यत्र यानी इनसे अन्यत्र अब इनसे अन्यत्र दो स्थितियां फिर बचते और वो स्थिति है निंद्रा की और तुरैया की तो इनसे जो अन्य दो स्थितियां हैं निंद्रा की और तुरै तो जागृत अवस्था में तो हमको गेय पदार्थों के रूप में शक्ति के दर्शन होते हैं स्वप्नावस्था में ज्ञान के रूप में स्वप्न के दर्शन होते हैं जो सब वस्तुओं का ज्ञान हमको दिखाई देता है लेकिन हमको वस्तुएं भले नहीं हो लेकिन उनका ज्ञान तो हमारे पास रहता है तो वह भी क्या है शक्ति का स्वरूप और उससे अगली स्थिति निद्रा की और उसके अगली स्थिति तुरे की तो इन दोनों अवस्था में वो चिन्मात्र रूप से चिन्मात्र रूप से उसका अनुभव होता है अब इनमें फर्क क्या है निद्रा में और तुरे अवस्था में निद्रा अवस्था में क्या होता है कि हमारे जो जागृत के संस्कार हैं वह बीज रूप में पड़ जाते हैं आपको एक छोटा सा बीज ले लो किसी का भी बरगद का बीज ले लिया आप उसके अंदर पूरा पेड़ तो है ही है बीज नष्ट नहीं हुआ वो सुषुप्त रूप में वो पेड़ उसके अंदर उपलब्ध है ऐसे ही जब हम सोते हैं तो हमारे संसार के सारे संस्कार बीज रूप में उस वक्त उपलब्ध हैं जैसे ही हम जागते हैं वो बीज फिर खिलूटता है फिर हमको संसार में उस शक्ति के दर्शन गेय रूप में होने लगते हैं। लेकिन तुरवस्था की बात अलग है तुरवस्था की बात इसलिए अलग है कि उस समय जो संसार का सारा जो ज्ञान है जो गेय वस्तुएं हैं उन सब के बीज नष्ट हो जाते हैं। उस बीज के नष्ट होते से सब कुछ हमको वास्तव में शक्ति के दर्शन होने लगते उस समय भेद की दृष्टि समाप्त हो जाती अभेद की दृष्टि पैदा हो जाती है तुरैवस्था में अब इसको कैसे अपन अपना एक मॉडल है चक्र और बिंदु वाला हर चीज को हम उसी उसी से एक्सप्लेन करते हैं वो मैथमेटिकल मॉडल है और वो मैथमेटिकल मॉडल आपको हर चीज को एक्सप्लेन करता है। जैसे चक्र है आप किसी भी जगह पर खड़े हैं है ना? एक तार पर खड़े जैसे ये चक्र है ये बीच में केंद्र है और आपके ये तार कितने हो सकते हैं रेडियस अनगिनत तो रेडियस की संख्या सीमित नहीं हो सकती कितनी भी है जितनी संसार में व्यक्ति है जितने जीव हैं जितने जंतु हैं जितने कण परमाणु हैं है ना उतने रेडियस है, है ना और हर हरेक का अपना एक रेडियस है आपका अपना एक रेडियस है मेरा अपना रेडियस है, है। तभी मैं आपको अपने से भिन्न समझता हूं इस कागज का अपना एक रेडियस है क्योंकि मैं इस कागज को अपने से भिन्न समझता हूं तो जितने रेडियस है जिसको उपनिषद में आरे बोलते हैं आरे, है ना? यह हम उसको साइकिल की ताड़ियों की तरह बोल सकते हैं। साइकिल में कितनी तो ताड़ियां होती है ना पहिए में है ना तो वो ताड़ियां कम ज्यादा भी रहती कभी कभी एक दो चार टूट जाते तो भी साइकिल चलती रहती है ना? तो, तो साइकिल की ताड़ी से हम उसकी तुलना कर सकते तो हर ताड़ी दूसरी ताड़ी से भिन्न है कभी भी एक ताड़ी दूसरी ताड़ी को क्या नहीं बोल सकती कि तू मैं हूं तू और मेज में कोई भेद नहीं है बोला कि भेद कैसे नहीं तू आगे आगे चल रही मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हाँ। रही तो निश्चित रूप से दो ताड़ियों में आपस में भेद है यही भेद ज्ञान है।, है लेकिन जो एक सेंटर के अंदर एक एक्सल रहता है एक्सल सभी ताड़ियों को क्या बोलता है तुम सब तुम सब मुझसे जुड़ी हुई हो और मेरे कारण तुम हो मैं अगर निकल के अलग हो जाओ तो तुम्हारी कोई कीमत है क्या कुछ भी नहीं तुम पहियों को नहीं चला सकते तो जिसे ही केंद्र में जाता है योगी उसको केंद्र का ज्ञान होता है तो जितने आ रहे हैं अनगिनत उन सब आरों का आधार बन जाता है उन सब आरों की तरफ देखता है तो मेरा ही विकास है क्योंकि मेरे मुझ पर ही आधारित सारे एक एक आरा मुझ पर ही आधारित है चाहे वो कण का हो परमाणु का हो चींटी का हो कुत्ते का हो बिल्ली का हो और भिन्न भिन्न इंसानों का हो चाहे सूर्य चंद्र आकाश सितारे जल अग्नि मछली सब जो कुछ जितने नाम ले सकता कोई अंत नहीं होने वो सारे आर्य मैं हूं क्योंकि वो जैसे सेंटर में पहुंचता है उन सब आरों को देख के समझ जाता है कि ये सब कुछ मैं चारों तरफ घूम के देख लेता हूं वो सब मैं हूं मेरे से और कुछ ही नहीं लेकिन जैसे ही वो केंद्र से बाहर आता है वो किसी एक आर्य पर ही हो सकता है किसी एक रेडियस पर ही खड़ा हो सकता है और वहां पर वो अभिन्नता दर्शा ही की बात कर सकता है वो लेकिन खुद एक आर्य पर खड़ा है इसलिए उसको खुद का ही जो आ रहा है उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी है वही दिखाई देती है कि बस ये मैं हूं और बाकी मुझसे सब अलग है। क्योंकि वो जितने ढेर सारे आ रहे हैं उसको ढेर सारी इतनी भिन्नता दिखाई दे इतनी भिन्नता में वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई अभिन्नता हो सकती अरे वो पत्थर है इधर सोना है का आदमी है इधर कुत्ता है इन सब क्या एकता हो सकती भिन्नता ही एकता कैसे हो सकती लेकिन जैसे ही वो केंद्र में आता है तब उस समझ में आता है भिन्नता ही कहा सब कुछ एक ही चीज है और वो में ही हूं तो ये भावना कब आएगी कि जब वो तुर अवस्था में जाता है जब उसको इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं सब कुछ मैं ही हूं तो ये स्थिति कब आती है? जो विश्वहिंता का भाव जागृत होता है तो उसमें लिखा है कि ज्ञान के स्वरूपिया शक्तियां परमाणु शक्ति अलग अलग रूपों में विकसित है वास्तव में जो पत्थर के रूप में शक्ति है जो पुरुष के रूप में शक्ति है जो स्वप्न में दिखाई देने वाली शक्ति है या तुर स्वरूप के अंदर वो सबका शक्ति स्वामी की तरफ सब दिखाई देता है कि मैं हूं वो इनमें कोई भेद नहीं फर्क क्या है इस पर है कि योगी कहां खड़ा है योगी अगर परिधि पर खड़ा है तो उसको लगेगा खूब झगड़े करेगा रोज कि तेरे से मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है तेरे से मेरे को पछाड़ना है ना? और जैसे जैसे वो केंद्र तरफ जाएगा वो भेद कम होता चला जाएगा लेकिन विलीन कब होगा जब वह पूरी तरह से तुरवस्था तो में चला जाएगा केंद्र में चला जाएगा उस तक उसके लिए कोई भेद नहीं क्यों पूरे साइंटिफिक तरीके से अपन बात कर सकते कि जैसे वह केंद्र में जाएगा तो वह सबका आधार बन जाएगा सारे जितने आ रहे हैं उसी पर आके मिलेंगे किसी भी केंद्र के पहिए के केंद्र में जब आप जाओगे तो सारे आ रहे वहीं आके मिलते हैं, सारे रेडियस उसी जगह आके मिलते हैं इसलिए उसके लिए तो भेद खत्म हो गए वह हर आ रहा उसको लगेगा मुझसे आके जुड़ा हुआ है मुझसे जुड़ा है वो मुझसे निकला है इसलिए मैं ही हूं इसलिए मुझसे कोई भेद है ही नहीं इसलिए बड़ा सुंदर है यह कि ज्ञान गे स्वरूपण्य शक्तिया परमा तह विभूर भाती तदन्यत्र तो चिन्मय उससे अनंतर यानी उन जागृत और स्वप्न से अनंतर जो स्थितियां दो स्थितियां हैं वो स्वप्न की और निद्रा, निद्रा, निद्रा की और तुरैया की उनमें वो चिन्मय रूप से उपलब्ध है लेकिन चिन्मय रूपता में फर्क है निद्रा की जो चिन्मय रूपता है उसमें बीज रूप से भेद ज्ञान रखा रहता है जो जागृत अवस्था में आते ही फिर से वो बीज विकसित हो जाते हैं और भेद ज्ञान वापस परोस देते हैं लेकिन तुरै अवस्था में वो भेद ज्ञान सदा के लिए लुप्त हो जाता है बीज में बरकत का वृक्ष है लेकिन बीज को भून देने के बाद में फिर वो फिर से नहीं उठता चिन्मय चिन्मय है ना? वो अपने आप में जैसे अच्छा। आ, आ, जो हमारा चेतना है हाँ। वो बिना किसी और व्यक्तता के स्वयं अपने आप में उपस्थित है अच्छा। जैसे नींद के अंदर आपकी अपनी पहचान क्या है आप उस वक्त है ना इंद्रियों से लेने वाले ज्ञान को नकार देते दूर से कोई बाहर कोई आवाज देकर चला गया आप तो क्या मैं तो सोया था मुझे पता नहीं है ना सामने आदमी चोरी करके ले गया सामान आपने कहा मुझे पता नहीं तो मैं तो सोया था है ना तो किसी भी तरह की आपको इंद्रियों की आमदनी बंद हो गई उस वक्त आप अपने आप में सिमट गए जीवन में जो हमारा आदान प्रदान चलता है जीवन भर का किसी को देखा फिर कभी गुस्सा आया कभी प्रेम आया कभी घृणा हुई कभी मोहब्बत आई यह सब कुछ आता जाता रहता है जो हमारा व्यवहार जीवन का वो जागृत अवस्था में आता रहता है फिर ज्ञान रूप से स्वप्न अवस्था में भी आता है उसमें भी हमको आता है किसी पे गुस्सा आता है किसी से लड़ाई होती है कुछ अच्छा दिखाई देता है कुछ बुरा दिखाई देता है लेकिन उस समय वास्तविकता शक्ति का स्वरूप बदला हुआ है वहां पर गेय रूप से नहीं है बल्कि ज्ञान रूप से गे चीजें तो ही नहीं वहां पर जिन चीजों को जाना जाए वो चीजें तो नहीं है लेकिन ज्ञान रूप से ही वो शक्ति वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है लेकिन निंद्रावस्था में वो ज्ञान रूप से भी दर्ज नहीं कराती ज्ञान भी शांत हो जाता है मन भी शांत हो जाता है गहरी निंद्रा में लेकिन उस जगह पर फिर भी आपकी उपस्थिति है यह सिद्ध किस बात से होती है कि आपकी चेतना उपस्थिति जैसे ही जागते हो आप बोलते हो हाँ, अच्छी बढ़िया नींद लगी आज तो है हाँ। ना तो क्यों लगी लगी तो सही लेकिन उसका अनुभव किसको हुआ अगर आपका वहां पर चिन्मात्र उपलब्धि भी नहीं होती उपस्थिति नहीं होती चेतना उपस्थिति नहीं होती तो यह नींद का आनंद कौन लेता आप आपको नींद का आनंद लेने वाला तो जाग रहा था तो आनंद कैसे लेता कोई तो अंदर है चीज जो जाग रही थी जिसने नींद का आनंद लिया फिर तो सो के उठो और आपने कहा हां बोड़ा अच्छा बढ़िया आज नींद आ गई है ना आनंद आ गया तो आनंद किसको आया आपकी सब इंद्रियां तो शांत तो थी उस समय मन चुप था नाक बंद थी आंख बंद थी कान से कुछ सुना नहीं रहा था जीप से कुछ चकने रहे थे स्पर्श का ज्ञान था नहीं पता नहीं कहां हाथ पड़ा कहां टांग पड़ी कुछ पता ही नहीं अपने को इसके बावजूद भी आनंद लिया तो आनंद किसने लिया और कैसे लिया तो वहां चिन्मात्र उपलब्धि आपकी थी वहां पर वो जो थे चेतना अपने आप में उपलब्ध थी वहां पर उसका कोई प्रकट स्वरूप नहीं था कि वो वहां पर नाक से आनंद ले रही थी कि आंख से आनंद ले रही थी कि कान से आनंद ले रही थी नहीं वो अपने आप में आनंद ले रही थी वो अपने आप आनंद स्वरूप तो है ही वो चेतना इसलिए वो अपने आप के आनंद में मग्न थी लेकिन वो आनंद फिर भी माया के क्षेत्र में है क्योंकि जैसे ही जागोगे फिर भिन्नता के ज्ञान में वापस डूब जाता है तो तूर्यावस्था से दूर की चीज है क्योंकि माया की स्थिति में हम जागते हैं और जागते से फिर हम भिन्नता के ज्ञान में चल जाते हैं। लेकिन तूर्यावस्था को प्राप्त होने वाला योगी वो ज्वागे चाहे स्वय चाहे स्वप्रदेश हर परिस्थिति में वह अपने केंद्र से विचलित नहीं होता ताकि वह जो जागता भी है तो उसकी दृष्टि में सब कुछ एक साथ शिव ही दिखाई देता है उसको शिव से अलग कुछ भी दिखाई नहीं देता तो जागने में सोने में तुरे अवस्था में किसी भी अवस्था में वो योगी को सब कुछ अपना से दिखाई देता और यहां पर एक चीज को फिर से अपने को समझ लेना चाहिए बार बार अपन जो एक शब्द आता है विमर्श शक्ति तो विमर्श शक्ति क्या है कि हम अपने आप को जिस रूप में जानते हैं वह हमारा विमर्श है और इस विमर्श को करने कौन करता है वो से शक्ति आप जिसे यहां बैठे हैं तो आपको इस बात का होश है कि मैं यहां बैठा हूं मैं बातें ध्यान से सुन रहा हूं यहां से जाने के बाद मेरे को यह काम है तो ये सब कुछ अंदर आपकी बुद्धि कर रही है लेकिन इस बुद्धि को भी कोई प्रेरणा देने वाला तो है कभी कभी हम कहते हैं चलो हटाओ ये बुद्धि ये नहीं सोचता भी ये काम करेंगे तो मैंने बुद्धि का भी एक स्वामी कोई ना कोई बैठा है अंदर तो वो जो स्वामी है आपका जो इस शरीर का वास्तविक रूलर है जैसे अभी अब इसमें पढ़ा था ना अपने कि उसके शरीर के अंदर रखे रूल करता है उसको तो एक तो रूलर तो है आप निर्णय ले ले तो अंदर की तरफ से बुद्धि आपकी कहती है कि नहीं नहीं वहां चलो काट, ये काम नहीं करना आज तो ये करेंगे तो अंदर कोई ना कोई तो है जो इसका रूलर है तो जो रूलर है जो रूल करता है वही चिन्मात्र सत्ता है वही संविद है वही प्रमाता है फिर एक चीज समझना जरूरी है कि फिर प्रमाता क्या ब्रह्मा का स्वरूप है निश्चित ब्रह्मा के अत्यंत निकट है लेकिन उससे थोड़ा सा दूर है क्यों कि प्रमाता शब्द का विश्लेषण समझिए। लें प्रमा का मतलब होता है संवित या चेतना या सर्वोच्च चेतना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी जो ब्रह्म ब्रह्मांड की चेतना है जिसने हमें अपने अपने पन्ने में भी लिख रखा है जिससे चिड़िया चढ़ती है जल कलकल -कल करके बहता है भूकंप आते हैं बरसात होती है जो पूरे ब्रह्मांड की जो चेतना से लगभग लग झांकी है जो सम्मान को संसार में झांकी दिखाई दे रहे, जिस चेतना से लगभग है वही चेतना सर्वोच्च चेतना है जिस चेतना से ब्रह्मांड का अस्तित्व है तो वही चेतना उसको हम बोलते हैं प्रमाण लेकिन ये जब माया के आधीन होती है तो वह मात्र का के आधीन है मात्र का हमने अभी पढ़ा था बैठती है कौन सा अग्याता अग्याता माता अज्ञात माता यहां बैठती है जो ब्रह्मरंध्र थे हमारे मुक्ति का मार्ग रूप तो उस मात्रका के आधीन है इसलिए वो प्रमा तो है लेकिन मात्रका के आधीन है इसलिए उसका नाम है प्रमाता प्रमात्रता यानी जिसको मैं अपने रूप में जानता हूं वो मैं जानता हूं अपने आप को अपने इस में लेकिन फिर भी माया के क्षेत्र में जानता हूं माया के अधीन जानता हूं माया से मुक्त होकर नहीं जानता अपने आप माया से मुक्त होकर अपने आप को जानना तो फिर वही ब्रह्म ज्ञान है वही आत्मज्ञान में सेल्फ रिलाइजेशन है लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं हर कोई जानता है अपने आप को आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं लेकिन हम अपने आप को जिस रूप में जानते हैं उस रूप को बोलते हैं प्रमाता कि मैं जिस रूप में अपने आप को जानता हूं वो मैं प्रमाता हूं प्रमात्रता इसी को बोलते हैं कि मैं प्रमात्र हूं और जानने वाली वस्तुएं प्रमेय है और जानने की क्रिया प्रमाण है लेकिन इस सब के पीछे एक जो मूल चिन्हय सत्ता है वो है प्रमा और जब माया के क्षेत्र से वो जो मुक्त हो जाती है प्रमात्रता तो वो प्रमा बन जाती है इसलिए सबसे पहले जो विलीनीकरण की जो क्रिया होती है जो चक्र एक दूसरे में विलीन होते हैं और अंतिम रूप से जिस तरीके से बोलते हैं कि छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी में और बड़ी नदी और बड़ी नदी में मिलती है और वह बड़ी नदी अंतिम रूप से समुद्र में जाकर मिल जाती है और वह समुद्र से एक हो जाती है उसी तरह तरीके से हमने एक बार पहले भी पढ़ा था बड़े डब्बे से छोटे डब्बे डब्बा उसमें उसमें छोटा डब्बा उसमें छोटा डब्बा हाँ। तो उसमें पढ़ा था अपने शिव सूत्र में तो उसी तरह यहां पर भी क्या होता है कि प्रमेयता है संसार की जितनी वस्तुओं का ज्ञान है वो प्रमाण में विलीन हो जाता है, है उन वस्तु वस्तुएं वस्तुओं के ज्ञान में विलीन हो जाती और वस्तुओं का ज्ञान प्रमात्रता में विलीन हो जाता है जो मेरा लगता है कि मेरा ही विकास है और वह जो प्रमात्रता फिर प्रमा में विलीन हो जाती तो वह तूर्यावस्था बन जाती तो ये आपका जो आज का ये जो सूत्र आपने पढ़ा ज्ञान के स्वरूप शक्तिया परमाया तो पदत्व विभूर भाती तदर्ने तत्व तो चिन्मय कि वो चिन्मय मात्र है ना वो चेतना मात्र रह जाती है तो वो बिना किसी स्वरूप के रह जाती है निंद्रा में भी रहती बिना किसी स्वरूप के अब यह स्वरूप है यह स्वरूप है यह स्वरूप है यह स्वरूप है सब स्वरूप स्वरूप है जाटने में तो हमको ये भी शक्ति का स्वरूप है जब सोते हैं और सपने आते हैं उस समय भी एक स्वरूप है हालांकि वो ज्ञान के रूप में लेकिन जब हमको सपने में आना बंद हो जाते हैं तब भी शक्ति वहां पर वो रहती है और कैसे रहती है चिन्मात्र रूप में रहती है अब चिन्मात्र रूप में रहती दोनों जगह रहती है चिन्मात्र रूप में सपने में भी स्वप्न में भी निंद्रा में भी रहती है और तुरैयावस्था में भी रहती है लेकिन दोनों में फर्क यह है कि वहां पर हमारा भेद ज्ञान सूर्य तो में मिटा हुआ होता है और यहां पर भेद ज्ञान में हम पुनः प्रवेश कर जाता है अगला सूत्र उसको थोड़ा सा नाम ले लेते हैं उसके बाद में फिर आ कर बंद करते हैं है गुणादि स्पंद निश्चिंदा सामान्य स्पंद संश्रया लब्धात्म लाभ सततम सूर्गस या यह बड़ा खूब अच्छा है खूब सुंदर है, इसकी अच्छी व्याख्या में बहुत अच्छे आनंद आएगा खूब बढ़िया पढ़ेंगे अपन इसको विचार लिए बार लेकिन उसका एक शाब्दिक मतलब थोड़ा सा अपनी समझ लेते हैं अभी गुणादि स्पंदन निश्चय दिया जितने आ रहे हैं वो एक एक गुण है निर्गुण से गुण का जन्म हुआ केंद्र निर्गुण है लंबा ये चौड़ा है ऊंचाई कुछ रंग नहीं खाता नहीं खिलाता नहीं अभी अपन जैसे वो बड़ा ब्रह्म के ति के तरीके से कि वो ये भी नहीं है वो भी नहीं है उसमें कोई आयम भी नहीं है लेकिन हम उसका वर्णन नहीं कर सकते शब्द में क्यों अगर वर्णन करने गए तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो निर्गुण से गुण की रश्मियां निकलती हैं या धाराएं निकलती है। उसको बोलते हैं निश्चय निशं है निश्यन। निश्यन ना धाराएं तो गुणादि स्पंद निश्चंद है ना स्पंद की धाराएं निकलती है। तो स्पंद दो तरह के होते हैं हमने पहले भी पढ़े थे एक होता है सामान्य स्पंद और एक है विशिष्ट स्पंद जब भिन्नता का ज्ञान पैदा नहीं होता जब ब्रह्म से संसार विकसित होता है और जब अपने आप में समेटे जाता और जिस समय योगी तुरवस्था में होता है उस समय में जो स्पंद होता है वो होता है सामान्य स्पंद जब भिन्नता का ज्ञान नहीं होता और जब भिन्नता का ज्ञान होता है तो उस स्पंद को बोलते हैं विशिष्ट स्पंद तो विशिष्ट स्पंद में भिन्नताएं होती हैं आर्य होते हैं और उनकी कोई सीमा नहीं होती क्योंकि आज चलो इतने हजारों साल से किताबें लिखी जा रही हैं क्या कोई संख्या है कि इस संख्या के बाद किताबें बंद हो जाएंगी क्योंकि कुछ लिखा जाना बाकी नहीं रहेगा नहीं क्योंकि भिन्नता की दिशा में कोई सीमा नहीं आप कितने भी शब्द बोल लो कितनी भी वाक्य बोल लो कितने भी कहानियां कह दो कितनी भी कहानियों की कि किताबें लिख दो उसके बाद और लिखी जाना बाकी फिर और लिखी जाएगी फिर और लिखी जाएगी फिर और लिया कोई अंत है क्या बिल्कुल भी नहीं इसलिए भिन्नता के दिशा में कोई अंत नहीं है जैसे आज है हम कहते हैं कि अरे 10 साल पहले तो मोबाइल नहीं थे अब तो हर जेब में मोबाइल है यह भिन्नता के दिशा में एक नई कदम आ गई अगले और नई चीजें आ जाएंगी जिनके हमने नाम, नाम सुने अभी तीस साल पहले इंटरनेट नाम की कोई चीज नहीं थी एक जनवरी उन्नीस के दिन इंटरनेट शुरू हुआ पहला दिन था इंटरनेट का एक जनवरी उन्नीस सौ और उस दिन से आज हर जेब में आ गया इंटरनेट तो कितने तो ये भिन्नता के ज्ञान की कोई सीमा है क्या अब आगे आने वाले 10-20 साल बाद कौन सी चीज आपके जेब में आएगी आपको मालूम है क्या कुछ नहीं मालूम कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता इसलिए भिन्नता के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है तो जितने भी गुण की धाराएं निर्गुण से निकलती उन सबका आधार सामान्य स्पंद है सामान्य स्पंद संश्रया उनका सबका आधार वही केंद्र है जो केंद्र में सामान्य स्पंद है और हर गुण की धारा में विशिष्ट स्पंद है तो जितनी विशिष्ट स्पंद की धारा हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है उन सबका आधार सामान्य स्पंद है लब्धात्म लाभ सततम और जिस योगी ने उस जानने लोग योग्य ज्ञान को जान लिया है इस बात को जान लिया है संसार में उसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता कि दुश्मन कब होगा जब तक में, में। मेरी अपनी सीमा है जब मैं एक आर्य पर खड़ा हूं तब तक मेरा सभी दुश्मन है जितने आरे दूसरे हैं वो सब दुश्मन है लेकिन जब मैं केंद्र में खड़ा हूं तो मेरा दुश्मन कौन हो सकता है ना? तब तभी क्या बोलते हैं निर्बहु निर्वैर अकाल मूर्ति तभी तो मैं निर्भव निर्वेयर है मेरा वैर किससे हो सकता है क्योंकि मैं सबका आधार हूं मेरा वैर किससे हो ही नहीं सकता तो इसको अपन और अगली बार देखेंगे आज का अपना कार्यक्रम यहीं पर